सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी नमस्कार आप सुन रहे मधुमन नाइनटी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में किसी एक विषय को लेकर बात करते हैं ताकि हम अपने करियर को अच्छी तरह से फ्रेम कर सकें कई बार होता है कि आज के युवा साथियों के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं और बहुत सारे सेक्टर्स भी खुले हुए हैं आप अगर मीडिया लेते हो मीडिया में भी अलग अलग तरह के जो है सेक्टर्स है फिर अगर आप आई सेक्टर लेते हो तो उसमें पूरी दुनिया की बहुत ज्यादा सेक्टर्स है उसमें हैं और इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो उसमें भी अलग अलग है इलेक्ट्रॉनिक है सिविल है ऐसे कई सेक्टर्स बने हुए हैं तो इस वजह से भी कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किस विषय को चुनने के बाद कौन से सेक्टर में हम लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे तो ये सारी चीजें होती हैं और आजकल तो एक नया ट्रेंड भी शुरू हुआ है कि स्कूल कॉलेजेस में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर ख़ास विशेषज्ञों को रखा जाता है ताकि आप अपने करियर को लेकर अगर कंफ्यूज हैं नहीं चॉइस कर पा रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना है या किस विषय को लेकर मैं आगे बढ़ूँ तो वहाँ पर काउंसिलिंग करके भी आपको एक तरीका बताया जाता है कि आप इसमें मास्टर हो आप इसको करिए अच्छा करिए तो वो भी चीज़ें हमारे बीच में होती हैं और इन सभी चीज़ों से गुजरने के बाद भी हम लोग कभी कभी फिर चीज़ें हमारे साथ होती हैं लेकिन हम तक उधर नहीं या हम उन तक नहीं पहुंचते हैं, या चीज़ें हम तक नहीं पहुंचती हैं जिसके वजह से फिर एक गैप बन जाता है और हम अपने करियर को ठीक ढंग से फ्रेम नहीं कर पाते तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे युवा साथियों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको अपने करियर बनाने के लिए जो भी हमारी तरफ से सहायता हो सके तो हम उन चीज़ों को कर रहे हैं तो आइए आर के गुप्ता हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हिमाचल से बिलोंग करते हैं पैसे से डॉक्टर हैं लेकिन वर्तमान समय में वो एक अच्छे लेखक हैं काफ़ी किताबें वो लिखना शुरू किया आत्मवंथन उनकी एक नई रचना है जो अब हाल ही में प्रकाशित हुआ है और उसके पहले उन्होंने कुछ चंद संकलन उन्होंने किया जिसका नाम गुलदस्ता रखा है जिसमें काफी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने प्रेजेंट एक और उनका कविता संग्रह भी आ रहा है तो हम उनके बारे में जानेंगे और साथ साथ करियर से जुड़ी हुई बातें भी उनके साथ हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से आर के गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद आपने समय दिया जहाँ तक करियर की बात है मैं अपने पर्सनल जीवन के बारे में वो जब हम पढ़ते थे तो हमें इतनी गाइडेंस नहीं थी ना टीचर्स की तरफ से थी ना पेरेंट्स को पता था जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं एक अच्छा लेखक बहुत अच्छा लेखक बन सकता था लेकिन मेरी मेरे को ज़बरदस्ती जो है वो डॉक्टरी पेशे में डाल दिया गया हालांकि डॉक्टरी पेशे में भी मैं कामयाब हुआ पर मेरे को कभी मन की तसल्ली नहीं हुई क्योंकि जो मैं बनना चाहता था वो नहीं बना जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया गाय दूध देती है अगर कोई सेब पैदा करना चाहे तो नहीं हो सकता तो प्रकृति ने हर चीज हर मानव को उसके लिए कोई ना कोई यहाँ हम ब्रह्म कुमारी में आए हैं अब ब्रह्मा बाबा जो थे उन्होंने एक बीज बोया अगर उनको वो बीज बोने नहीं दिया जाता तो आज जो ये 140 देशों में उस बीज के जो वृक्ष लगे हैं वो कहीं नहीं होते तो कितना बड़ा समाज का नुकसान हो जाता पर ऐसे बड़े कम लोग होते हैं जो दृढ़ निश्चय से अपने लगन में रहते अगर उनके निश्चय नहीं होता तो ब्रह्म कुमारी और ये जो हमारा विश्व विश्वविद्यालय है और सारे संसार में जो ये इतना बड़ा काम हो रहा है तो मानवता इससे वंचित रह जाती तो कैरियर जो है वो हर पेरेंट्स को बच्चे को देखना चाहिए कि उसकी इंक्लिनेशन जो है वो किस तरफ है क्या वो आर्टिस्ट बन सकता है वो लेखक बन सकता है वो डॉक्टर बन सकता है तो वो बहुत बड़ी समाज की सेवा है अगर उसको उसी तरफ उसको प्रेरित किया जाए अपने लिए भी परिवार के लिए भी समाज के लिए भी और देश के लिए भी तो मैं ऐसा समझता हूँ कि स्कूलों में ऐसे मनोविज्ञानिक टीचर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए जो बच्चों को उनके शुरुआत में जब वो उसी लाइन में डाले जैसे अभी हमने दंगल फिल्म देखी आपने भी सुना होगा तो वो तीन लड़कियां जो है उनको वो पहलवान की लड़कियां थी तो उनको उनको गोल्ड मेडल मिला उसको बड़ी लड़की को क्यों मिला क्योंकि उसके खून में भी वो चीज़ थी और वो उस काम में वो, वो कर सकती थी तो अब वो जो तीसरी लड़की है उसको गोल्ड मेडल के लिए तैयार कर हैं हो सकता है कि वो गोल्ड मेडल लेके आए तो बड़ी बड़ी बात होगी तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कैरियर जो है ये इसका बड़ा सोच समझ के और बड़ा चिंतन के साथ जो है इसका इसका निश्चय किया जाना चाहिए बच्चों के लिए भी और समाज के लिए बड़ी बात हो जी डॉक्टर आर के गुप्ता जी बहुत ही अच्छी बात आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से हम अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं और इसके लिए किसी भी प्रकार का हमें बंधन नहीं होना चाहिए और बंधन के साथ साथ अगर हम लोग करियर बना भी देते हैं तो अंतर मन में हमेशा एक कमी रह जाती हमेशा ये पछतावा रहता है कि मैं अपने जैसा नहीं बन पा तो धीरे धीरे वो चीज़ें जो है आर के गुप्ता जी ने भी जानी समझी और बाद में उन्होंने लेकनी शुरू कर दी और अभी वो कर रहे हैं अच्छा लेकिन वही देर हो गया उनको पूरे पचास साल लग गए शायद उस चीज़ को आ, करने में तो इस तरह से वेस्ट हमारा जो समय है आ, बहुत समय पीछे चला जाता है अगर हम अपने अनुकूल चीज़ें नहीं कर पाते तो जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है लेकिन आत्मसंतोष भी होना बहुत ज़रूरी है पैसा अगर आ जाता है ठीक है लेकिन आत्मसंतोष के लिए जो आप चाहते हैं वही अगर आप करते हैं आपके अंदर जो गुण है उसी को अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो खुशी होती है आप अपने गुणों को छिपा कर, अगर कोई एक्वायर क्वालिटी को जो चीज़ें आपने बाहर से ली हैं उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी बातें होगी डॉक्टर आर के गुप्ता जी हमारे साथ हैं और जिस तरह से हम लोग अगर पत्रकारिता में या लेखनी के कार्य में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जैसे कि आपने हाल ही में शुरू किया इन चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया तो अगर कोई किताब लिखना चाहते हैं उसमें अपना जीवन बनाना चाहते हैं तो एक किताब लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है और क्या उनके पास होनी चाहिए तो वो किताब लिख सके। हैं इससे लिए सबसे पहले तो परिवार में ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चों को हर तरह की किताबें पढ़ने को दी जाए ताकि जि जि जिस भी विषय में उनकी रुचि हो उसमें उनकी कल्टीवेशन होनी शुरू हो जाए बचपन से सेकंडली, जैसे आप कविताएं लिखना चाहते हैं अच्छे कवि बनना चाहते हैं या कहानीकार बनना चाहते हैं तो कोई ना कोई उस विषय का जो जानने वाला है चाहे घर में है उसकी संगत में आप रहें और सबसे ज़्यादा जो है जैसे आपने म्यूजिक सीखना है तो उसका रियाज करना पड़ता है वैसे ही अच्छी से अच्छी उन कविताओं को पढ़े जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनको पढ़े और अपनी इम, उसको लिखे जो भी कोई कल्पना आती है या सपना आता है उसको लिखे कोई थॉट आता है वो फिर उसको लिख के किसी बड़े को बताए तो उसमें संशोधन कराए और बचपन से शुरू कर दे लिखना तो वो बड़ी बड़ी बात होती है और फिर वो बढ़ती ही जाती है और कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता सीखता तो है पर यह किस लाइन में उसने जाना है ये है जरूर उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरी पोती है पाँच वर्ष की है बहुत अच्छी डांस करती है तो मैं घर में भी ये बात करता हूँ कि इसको डांसिंग में ही ज़्यादा एनकरेज किया जाए तो अब वो बड़े बड़े स्टेजों में डांस करती है और बड़ा बड़ी उसको तीन चार अवार्ड मिल गए हैं पाँच पाँच वर्ष की है तो उसको अगर हम नॉरिश करें तो हो सकता है बहुत बड़ी नित्रांगना बन बन जाए ऐसे कोई लेखक है या कोई बच्चा है वो बंदूक चलाता है तो उसका शौक जो है वो मिलिट्री में है शुरू से पता लग जाएगा खिलौना कैसा खेल रहा है या एक ड्राइविंग करता है बच्चा या और तोड़फोड़ करता है तो वो एक अच्छा पहलवान बन सकता है मारपीट करता है उसको पॉजिटिवली देखें हर इंसान में कोई ना कोई गुण है कुत्ता भाँगता है तो कुत्ते की यही वैल्यू है उसको पालते हैं लोग ताकि घर में चोर ना घुसे और जो दूसरा डिस्टर्बेंस समझें तो कुत्ते को मारेगा ऐसे हर इंसान में कोई ना कोई गुण है उसको उभारा जाना चाहिए यही से और उसके विकास के लिए भी व्यक्ति के लिए भी धन दौलत पैसा तो अपने आप ही आ जाता है आजकल जो जमाना है वो स्किल का है स्किल आप अपना काम करते हैं इसमें मास्टरी हो तो इसी में बहुत कुछ है तो यही मैं बोलना चाहूँगा जी आर गुप्ता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हर व्यक्ति को जो है अपने स्किल के साथ आगे बढ़ना चाहिए आपके अंदर जो आर्ट है उसको अगर पहचान लेते हैं तो उसी पे काम हो सकता है और अगर हम लोग जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे करियर के लिए अगर छोटे बच्चों को हम लोग अच्छी तरह से देखें समझें उनका अगर किसी भी आर्ट्स के साथ वो जुड़ना चाहते हैं डांसिंग है ड्राॅइंग है पिक्चराइजेशन है या फिर किसी भी तरह का आर्ट उनके अंदर दिखाई देता है और उसमें बखूबी अगर बचपन से वो कर रहा है तो उसको उसमें इंकरेज करना चाहिए ये आपने बताया और अपनी पोती का भी उदाहरण आपने दिया तो ये एक अच्छी बात है कि जहाँ पर हम लोग बच्चों को देखते हैं शुरुआत में ही अगर उनको पॉलिश करते हैं तो उनके करियर के लिए एक बहुत ही अच्छा असर्ट बन जाता है एक बहुत ही अच्छा काम हो जाता है पूर्व में और फिर उसी फील्ड में अगर वो कामयाबी हासिल करते हैं तो उससे बड़ा खुशी उसके जीवन में और कुछ नहीं हो सकता तो बात ही अच्छी बातें हो रही हैं करियर से रिलेटेड हम लोग बातें कर रहे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं एक और छोटा सा सवाल डॉक्टर आर के गुप्ता जी से पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने भी स्कूल कॉलेज पढ़ाई किया फिर उसके बाद आप डॉक्टर बनने पिताजी के कहने पर या घर वालों के कहने पर इन मेन जैसे कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होंगे उस समय आप या फिर टेंथ या ट्वेल्थ सेकेंडरी एजुकेशन में जब आप आए तो उस समय क्या सोच रहे थे क्या बनना चाहते थे करियर को लेकर या आगे आके आपके जीवन में क्या बनना है इसके लिए आप क्या सोचते थे मैं तो बचपन से ही साहित्य में मेरा ज़्यादा झुकाव रहा या मैं एलएलबी करके वकील भी बनने की मेरी ख्वाहिश थी तो मैंने देखा अपने जीवन में कई बार मेरे को कोर्ट में तो मैंने खुद वो बिना वकील के मैंने हाई कोर्ट में भी अपना केस फाइट किया और मैं उसमें कामयाब रहा मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि डॉक्टर की बजाय अगर मैं वकील होता तो मैं अपने लिए भी अच्छा साबित होता और समाज और देश के लिए भी कुछ ज़्यादा बढ़िया करता फिर भी मैं डॉक्टर बना हूँ अच्छा पेशा है लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक मतलब ठे एक ठी टीस जैसी रहती है कि मेरे को ये नहीं वो काम करना चाहिए था तो ऐसी इससे बचना चाहिए इससे बचना चाहिए और जो अपनी एनर्जी है उसको आप पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते नहीं। तो मैं एक छोटा सा शेयर आपको सुनाता हूँ प्रेम का बंधन देखना है तो चलो हमारे गांव प्रेम का बंधन देखना है तो चलो हमारे गाँव उनके आंगन पेड़ है और हमारे आंगन छाओ उनके आंगन पेड़ है मेरे आंगन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एक दो लाइनों में आपने वो चीजें बताई खुशी की तो आइए आज छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं आर के गुप्ता जी से आप सुना है रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मस्कर रहो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 दे के दू नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और करियर की बातें हम लोग जब भी करते हैं तो किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं और उसकी पूरी जानकारी आपको देना चाहते हैं और शो के माध्यम से आपको सारी चीजें समझ में आता है कि किस फील्ड में हमें कैसे जाना है और कैसे हमको काम करना है तो वही जैसे कि हम लोग किताब लिखने की बात है जो हमारी हॉबीज़ है ये भी हो सकती हैं हम अपने हॉबीज़ के माध्यम से भी आजकल करियर को फ्रेम कर सकते हैं तो उसके बारे में मैं चाहूँगा आर के गुप्ता जी हमारे साथ हैं पेशे से डॉक्टर लेकिन अभी वर्तमान समय में एज अ राइटर वो किताबें लिखने का काम भी कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि हम अगर, अगर अपनी हॉबीज जैसे डॉक्टर साहब की हॉबी बन गई है अब लिखना तो इसी वो लिख रहे हैं और अपना पेशे को भी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं तो यह हॉबी हमारी करियर बन सकती है क्या यह मेरा सवाल है बिल्कुल बन सकती है और मैं आपको अभी इसी महीने की बात बता रहा हूं मैंने अपनी अठारह कविताएं वो छविता उज्जैन में एक अकंठ मैगजीन छपती है उसमें भेजी पहली बार और छे की छे छप गई मैं सोचता था कि बहुत बड़ी पत्रिका चार पत्... चार कविताएं मैंने एक और मैगजीन है जो इंदौर से छपती है साहित्य गुंजन तो चार भेजी चार चारों छप गई और एक बहुत बड़ी पत्रिका है बागार्थ बा, बा, बा, बागार्थ ये कलकत्ता से छपती है बहुत बड़ी सर्कुलेशन है और 40-50 साल से उसमें भी मैंने भेजी है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो भी छपेंगी एक हमारे हिमाचल में बिपासा छपती है उसमें मैंने छः कविताएं भेजी और अभी वो मेरे पास पत्रिका नहीं आई लेकिन मेरे को पता लगा कि छः की छः छप गई हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने इतनी उम्र में लिखना शुरू किया अगर मैं इसको बचपन से लिखता तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आगे जाता एक मेरी दो कविताएं मेरी बॉम्बे में साहित्य संयोग पत्रिका में त्रिमासिक पत्रिका है उसमें दो छपी हैं उनकी भी मेरे को एक कॉपी मिली है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो लेखन है ना इससे आपका नाम भी जैसे हम डॉक्टर हैं तो छोटे से एरिया में बैठे हैं तो लोगों को इतना पता नहीं होता अगर हम राइटर हैं तो हम बहुत ज़्यादा हमारा जो है नाम जो है वो पूरे देश में जो फैलता है और जो हम किताब लिखते हैं वो हमारी एक चीज़ है हम जायदाद बनाते हैं अपनी कोई बिल्डिंग बनाते हैं कोई बागीचा बनाते हैं चंद एक लोगों को पता होता है जैसे मैंने आपको गुलदस्ता दी तो ये किताब अब आपके पास एक धरोहर है मैं नहीं भी हूँगा तब भी ये किताब रहेगी तो किताब लिखना और बहुत बड़ी बात होती है और उसका छपना जो है और उस पाठ को जब किसी से उसकी प्रशंसा मिलती है तो उससे बड़ा खुशी धन दौलत से नहीं मिल सकती जैसे एक मेरे मित्र इंग्लैंड में हैं उन्होंने मेरी कविता पढ़ी तो उनके दो तीन फोन आए मेरे को एक मेरे को अभी तीन दिन पहले मैं दिल्ली में था वो साइंटिस्ट रिटायर हुए हैं उन्होंने मेरी ये आत्मबंधन किताब पढ़ी तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया बल्कि उन्होंने ये बोला कि मेरे को कुछ प्रश्न थे अध्यात्म के बारे में जो मेरे को किसी से उत्तर नहीं मिला वो भी आपकी किताब पढ़ के मेरे को सेटिस्फेक्शन हुई तो ऐसा है लिखना चाहिए हर आदमी को अब मैं ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ अपनी पूरे जीवन की उसमें शायद साल दो साल भी लग सकते हैं तो वो एक ऐसी चीज़ होती है महात्मा गांधी को हमने नहीं देखा लेकिन हम उनके बारे में सब ब्रह्मा बाबा को हमने नहीं देखा मैं आजकल वो किताब पढ़ रहा हूँ उनकी दो किताबें हैं जो हाँ उसको पढ़ रहा हूँ तो सारा पता लगता है तो ब्रह्मा बाबा तो है नहीं लेकिन जो उनकी सारी हिस्ट्री है वो किताब में है इसलिए आज लग रहा है कि हमारे पास ही बैठे हैं तो ये बात होती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपने कहा कि हमारी जो हॉबी है हमारी जो रुचि है वो हम अपना करियर के रूप में भी आज कर सकते हैं और आजकल जो जितनी सारी बातें हम सब देखते हैं एक अच्छे सिंगर को भी अपना करियर सिंगिंग में बना सकते हैं आप अगर एक अच्छे राइटर हैं तो मीडिया के क्षेत्र में आपकी ज़रूरत है हर पत्रिका में भी आप लिख सकते हैं या आप अपने खुद की किताबें भी लिख सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं तो इस तरह से आपकी हॉबीज़ है जो भी आप अगर अच्छे की कीबोर्ड बजाने के लिए आपकी रुचि है तो उसको सीखिए अच्छा बजाइए तो आपके कहीं ना कहीं आपका जो है इस्तेमाल पूरे फिल्म इंडस्ट्री में होता ही रहता है ऐसे लोगों की तलाश सबको होती है तो ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप करते हैं आप अगर अच्छे आर्टिस्ट है कुछ अच्छा बनाते हैं आप ड्राइंग अच्छा करते हैं तो आपका जो पेंटिंग्स है आजकल जो है कुछ थीम के साथ आप अगर बनाते हैं तो वो भी उसकी भी अच्छी मार्केटिंग होती है लोग उसके एक चाहने वालों का अलग ही दुनिया है दो उसको खरीदते भी हैं बहुत पैसे में खरीदते हैं तो इस तरह से हमारी हॉबीज़ भी हमारा करियर बन सकता है लेकिन बाकायदा उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले उसके लिए आपको मेहनत ज़रूर लगता है उसको टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि इन चीज़ों का खास मार्केट नहीं होता इसको मार्केटिंग क्रिएट करना पड़ता है आपको बड़े एग्जीबिशंस में एंट्री करके उन चीज़ों को सामने पर पड़, लगाना पड़ता है लोगों को दिखाना पड़ता है और लोगों की पसंद से आपकी जो है ये मार्केटिंग होती है तो जितना आप अच्छा बनाते हैं ऑटोमेटिकली लोगों तक अच्छी चीज़ों का ज्ञान तुरंत पहुँच जाता है और आजकल तो मीडिया इतना पब्लिक सिटी में बहुत जल्दी से आपको जो है हर चीज़ का पता चल जाता है तो इसीलिए उन चीज़ों का मार्केटिंग भी आज आसान हो गया है हर चीज जो है सहज रूप से लोगों को मिल जाती हैं तो आपकी हॉबीज भी आपकी करियर के लिए बहुत ही अच्छा मदद कर सकता है इसी विषय को हम लोग को बताना था आज के इस शो में तो डॉक्टर साहब ने भी अपनी हॉबीज को एक अपना एक आदत बना ली है और उसके पर अभी काम कर रहे हैं तो अच्छी अच्छी किताबें लिख रहे हैं किस तरह से उन्होंने लिखी है वो भी हमने बात की हैं तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा आत्म जो किताब आपने लिखी है उसमें कुछ अलग क्या बताने की कोशिश आपने की है आत्म मंथन जो किताब है ये इस हटके इसलिए है कि इसमें जो मैंने बातें लिखी हैं वो मेरा अपना अनुभव है बहुत इसमें जैसे आत्मा अभी हम यहाँ भी सुन रहे हैं कि आत्मा और शरीर लेदी लेदी चीज़ें हैं ये मेरा अपना अनुभव है मैंने यहाँ सारे लेक्चर अटेंड किए बहुत अच्छा तरीका है समझाने का लेकिन मैं आज एक प्रश्न पूछना चाहता था जो मैं यहाँ के मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ इस चीज़ को क्या कोई दूसरा व्यक्ति आपको इस, इस, इस चीज़ की अनुभूति करा सकता है या आपको खुद करनी होती है तो मैंने ये जो किताब लिखी है मैंने इस चीज की अनुभूति की है मैंने मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी, भी ये बात बताई थी कि मैंने आत्म दर्शन किया है ये हटके चीज चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से चीजें जो हैं जब हम लोग सुनते हैं तो उसको क्या प्रैक्टिकल में हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्या ये एक सवाल हमारे मन में आता है जब आप कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका ख़जाना बन जाता है फिर भले ही कोई सुनाए उसको लेकिन आपके पास उसका अनुभव है तो वो आपके पास हमेशा के लिए रहता है तो इन्हीं चीज़ों को आप अपने एक्सपीरियंस को आत्मानुभूति के आत्मा के बारे में आपका जो चिंतन है उसको आपने आत्म किताब में उतारने की कोशिश की है और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है चलिए बहुत ही अच्छा लगा आर के गुप्ता जी आपसे बातें करके और काफी अच्छी बातें आपने बताया और करियर से रिलेटेड आपने बताया कि किसी भी विद्यार्थी को करियर के लिए उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए दूसरों की चॉइस के अगर किसी के कहने पर अपना करियर को चॉइस करते हैं तो वो आगे चल के हमारे लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती जो आत्मसंतोष चाहिए वो नहीं मिलता इसीलिए करियर को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें अपने आप को जाने समझे और थोड़ा सा काउंसलिंग का भी हेल्प आप ले सकते हैं ताकि एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं जिसमें आपको आत्मसंतुष्टि मिले चाहे वो छोटा भी काम क्यों ना हो आप म्यूजिशन बनना चाहते हो या आप लेखक बनना चाहते हो या आप हट के कुछ करना चाहते हो या बहुत कुछ करना चाहते हैं आप अपने जीवन में अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं तो ज़रूर अवश्य जाइए लेकिन जैसी आपकी इच्छा हो जैसी आपकी रुचि हो उस अनुसार आप अगर अपने ट्रैक पर रहते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है इस विषय को हम लोग लेकर आज हमने बात की डॉक्टर साहब का भी एक्सपीरियंस यही रहा डॉक्टर बने लेकिन वो घर के कहने पर बने लेकिन उनका रू औरिजनल रुचि जो था वो लिखने पे था और लेकिन फिर उसके बाद आज उम्र दराज होने के बाद फिर भी उन्होंने अपनी लेखनी को छोड़ी नहीं और लिखना शुरू किया तो उन्हें खुशी मिल रहा है लोगों की प्रशंसा मिल रही है वो अभी सोच रहे हैं कि अगर मैं पहले से लिखता तो कितना बड़ा राष्ट्रीय एक लेखक बन जाता था मैं वो उनके खाब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कुछ खोया है तब तो वो चीज़ों को आज समझ पा रहे हैं तो देरी से समझने से अच्छा हम पहले से ही समझदार बने और उन चीज़ों को करें जो हमारे जीवन में हमें सुख देता है तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और आर के गुप्ता जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार धन्यवाद आपका आपने हमें समय दिया और ऐसे ही कृपा बनी रहे तो फिर आएंगे फिर आपके दर्शन करेंगे एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा मैंने जो अभी मेरा कविता संग्रह आ रहा है प्रजन्य के नाम से उसमें इक्यावन कविताएं हैं हमारे यहाँ साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है जो पिछला अवार्ड मिला खुशकस्मत से वो मेरा दोस्त है सुरेश सैन निशांत और वो जे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी उनको साहित्य का अवार्ड उन्हीं से प्रेरित होकर के ये जो मैंने किताब लिखी है मैं इसको मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अवार्ड लूँ उसी टारगेट को लेके मैंने लिखी है देखते हैं भाग्य साथ देता है नहीं तो इसे करेंगे और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए पल्क बंद कर लूं और आप याद आते रहें धन्यवाद चलिए बहुत ही अच्छा गीत के लाइनों के साथ आपने पूरा किया और अच्छा लगता है जब हम अपने कार्य को अपने हॉबीज को लोगों तक पहुंचाते हैं और उसके लिए सम्मान मिलता है तो किसको खुशी नहीं होगा तो सबको इस तरह की खुशी मिली रहे खुशी मिलती है और मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में भी सदा खुशी रहे मस्त रहे आप इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने करियर में अच्छा करके अपना और देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभ भावना के साथ मुझे और डॉक्टर आर गुप्ता जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुनाए हैं रेडियो मधुमन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्क आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी हरेगा जब कोई बात तो होगी किसी की दी दोस्त यही की दी तुम्हें मुबारक मन कामी रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए खुशबू भु तेरे तन की मधुबन में ना नासमाये मुझे खुशी मिली इतनी ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना नासाय पलक बंद कर लूँ कहीं झलक ही न जाए रूप तेरा ऐसा थर्पन में ना नासाय खुशबू तेरे तन की मधुबन में नासमाये ओ मुझे खुशी मिली इतनी ओ मुझे खुशी मिली इतनी मन में ना समाए पलक बंद कर लूं कही झलक ही न जाऊक तेरा ऐसा दर्पन में ना समाए खुशबू तेरे तन की मधुबन में नासाय पाई है दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की सहनाई मुझे ना मिली जो वो खुशी तुमने पाई है दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई दुआ मेरे दिल की मेरे दिल की दामन में ना समाए तुझे प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए मुझे खुशी मिली इतनी ओ मुझे खुशी मिली इतनी मन में ना समाए पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाये